भावय इच्छते सरभूसु ये भाव अव्यये अविभक्त विभक्सु तुद्धि सातरेखने विभक्सु सर्भूतेसु युभु एक अवय भाव इच्छे एक अवय भाव ये तद ज्ञान सात्विक्जान सात्विक विभक्सु सर्वूतेषु एक अव्यव भाव इच्छतेन कर्भ एन ज्ञानीन जिस ज्ञान के द्वारा विभक्सु सर्वूतेषु विभक्तेशभक्त अर्थ है की प्रथक पृथक स्थित या पृथक प्रथक सभी भूतों में या नाना भूतों में सकते हैं ना प्रथक प्रथक पृथक स्थित नाना भूतों में या अलग अलग सभी भूतों में सभी भूत अलग अलग विद्यमान है ना तो प्रथक प्रथक विद्यमान सभी भूतों में विभक्तेश्व का अर्थ क्या हुआ विद्यमान स्व भूतेशु सभी भूतों में सर्वोते सभी पदार्थों में भाष्यकारों ने अर्थ किया है अव्यक्त से लेकर स्थावर पर्यंत सभी भूतों में है ना ये जिस ज्ञान के द्वारा विभक्तुक स्थित अव्यक्त से लेकर स्थावर पर्यंत्र सभी भूतों में एक अव्यय भाव को देखता है अव्यम अव्यम अर्थ विकार रहित भाव कर्थ है पर आठ वस्तु एक विकार रहित आठ वस्तु को देखता है एक विकार रहित परमात्म वस्तु को देखता है किसमें सभी भूतों में इसको देखता है एक है वस्तु को देखता है है न किसमें सभी भूतों में विवक्ते विभक्त सुप्रथक स्थित सभी भूतों में है अच्छा तो इस इसको देखना एक है एक विकार रहित आत्मवस्तु को देखना है आत्मवस्तु एक है और वह विकार रहित है ठीक है विकार रहित एक परमात्म वस्तु को देखता है ज्ञान है ना जिस ज्ञान के द्वारा पृथक पृथक स्थित अभ्य लेकर स्थावत पदार्थों में एक भाव को देखता है ज्ञान के द्वारा देखता है ना तो ज्ञानी है ना तो तद ज्ञान सात्विक विद्धि उस ज्ञान को सात्विक ज्ञान उस ज्ञान को क्या सात्विक जाना जानना है अभी उन्नीसवे था ना ज्ञानम कर्म चाहता इनके कितने वेद कहे जायेंगे तीन और उसमें अठारवे में ज्ञानम अठारहवे के वास्तव ज्ञानम करते क्या बताया गया था जायतेश्वर विषय सबको विषय करने वाला दृत्ती ज्ञान है ना तो ये दृत्ति ज्ञान क्या है सात्विक है जिसके बाद क्या होता एक है एक विकार रहित आत्म वस्तु को जानता है है ना सत्वास संजायत ज्ञानम और शत्रुगुण जो ज्ञान होता है उसमें अत्यंत उत्कृष्ट जब सत्रगुण होता है अत्यंत प्रवृत्त जब शत्रुगुण होता है तब क्या होता है उससे आत्मा का साक्षात्कार होता है, है अच्छा जी ठीक है भाषु में देखेंगे सर भूतेशु कर अव्यदि स्थावरेश अव्यदि से लेकर अव्यय महत अहंकार है अव्यदि से लेकर स्थावर पर्यंत सभी भूतों में या सभी पदार्थों में एन ज्ञाने से लिया एन ज्ञान जिस ज्ञान के द्वारा एकम भावम भावम कर वस्तु भाषकार कहते भाव शब्द वस्तु का वाचक है भाव शब्द वस्तु का वाचक है तो एक वस्तु कौन आठ वस्तु भौतिक वस्तु का वाच्यक है वस्तु से एरिया आठ वस्तु करते अवयम गर्थ है विकार को प्राप्त नहीं होता है है ना कोई वस्तु जो है ना सुरुपता विकार को प्राप्त होती है कोई अपने धर्मो के द्वारा विकार को प्राप्त होती है सुरूपता विकार को प्राप्त होना जैसे वस्त्र है ना ये फट जाए नष्ट हो जाए जीव हो जाए तो सुरूपता विकार हो गया और वस्त्र वैसा ही बना रहे रंग जाए तो स्वरूपता विकार तो नहीं हुआ उसका धर्म में चला गया ना तो धर्म में विकार आ गया तो फिर क्या धर्म के द्वारा इसका विकार आ जाएगा हम्म कैसा विकार होगा धर्म के द्वारा इसका विकार होगा है ना अच्छा तो अब देखेंगे आत्मा का स्वरूप का विकार होता नहीं है अब आत्मा निर्धर्मक है इसलिए उसका धर्म से भी कोई विकार नहीं होता है पंक्ति देखेंगे अब व्यय न बेती स्वात्थना न बेती व ही न बेटी अपने रूप से विकार को प्राप्त नहीं होता है न अपने रूप से विकार को प्राप्त नहीं होता है जैसे मिट्टी क्या है घट अपने रूप से रूप हो जाती है ना तो मिट्टी क्या है स्वरूप परिणाम होता है घटरूप okay. है तो में विकार हो, तो हो गया अच्छा तो ध्यान देंगे की अपने रूप से विकार को प्राप्त नहीं होता है वह तो धर्म ही अथवा अपने धर्म से विकार को प्राप्त नहीं होता है इसका मतलब क्या है सूचक मिट्टी आत्मा है जिसका किसी भी विकार न हो ये, ये पर एन के साधन में द्वारा है है जानता भावम भावम हम और उसके भावम का क्या है आत्मवस्तु हम वो आत्मवस्तु अभी कर्त है यहाँ पर अच्छा अच्छा पूरा हमने नहीं बताया सर छूट गया है तो बोलना चाहिए आपको दोबारा देखो श्लोक ऐसा छूटे तो बोल लेना चाहिए दोबारा देखेंगे न क्या है न एकम अब अव, एकम अव्ययम अभिव अभिवक्तम भाव इच्छके एकम अव्ययम अभिवक्तम भाव इच्छति ऐसा ये जो है ना एकम अव्ययम अभिवक्तम भावम इच्छे थे ये भावम करते आत्म वस्तु ये सभी विशेषण है भावम के आत्मस्तु के आत्मवस्तु कितना एकम एक है, है? और अव्ययम हाँ कैसा अर्थ क्या है वो विकार रहित है कौन आत्मवस्तु एकम अव्ययम अभिव्यक्तम ये तीनों भावम के विशेषण है भाव कार आत्म वस्तु आत्मवस्तु एक है और वो अव्ययम कर विकार रहित है और वो कैसा है अभिभक्त है अभिभक्त कर विभाग से रहित कैसा है वो विभाग से रहित दोबारा देखेंगे जिस ज्ञान के द्वारा विभक्तेशवर पर्यत सभी भूतों में एक विकार एक अव्यय एक अव्यय विभाग रहित आत्मवस्तु को देखता है एक अव्यय विभाग रहित आत्मस्तु को देखता है ध्यान देना जब सभी में एक ही आत्मा विद्यमान है सभी में आत्मा एक ही विद्यमान है जो जो लोग मानते हैं कि सभी सभीों में अलग अलग, अलग आत्माएं हैं तो क्या है कि वहां पर आत्मा विभाग रही नहीं है दे की विभाग की आत्मा कभी विभाग हो गया दे के भेद की आत्मा कभी भी हो देख आत्मा कभी भेद हो गया है और जो सभी में एक परमात्मा शु को मानते हैं तो वो कैसा है आत्मा उनका विभाग रहित है कैसा है विभाग ऐसा भावम अभिभत्तम विचार थे यहाँ पर विभाग रहित प्रतिदेम है ना लगाएंगे कि प्रत्येक में से रहित प्रत्येक दे में रहने वाला विभाग से रहित आत्मवस्तु प्रतिदेम है ना प्रत्येक में विद्यमान विभाग रहित आत्म वस्तु अब देखेंगे इसको समझाते हैं अर्थात विभक्तेशु दे अर्थात अलग अलग दे विशेष होने पर अलग अलग देहों के अलग अलग दे विशेष के होने पर न विभक्तम की जो विभाग को प्राप्त नहीं होता है विभक्त नहीं होता है या विभाग से युक्त नहीं होता है ऐसा देखेंगे दे दे दे विशेष दे विशे होने पर के पृथक विशेष होने पर जो विभाग से युक्त नहीं होता है वह आत्म वस्तु आकाश की तरह एक रूप होता है देव तो अलग अलग है देह के अलग अलग होने पर आत्मा से विभाग को प्राप्त नहीं होता है आत्मा युक्ति रहता है ठीक है हाँ अब जल जैसे अनेक पात्रों में रख दिया जाए तो जल का विभाग हो गया जल सावयोग है आत्मा कैसा है निर्वयोग है तो उसका ऐसा विभाग नहीं होता है ये कहते हैं वो आत्मवस्तु व्योम की तरह एक रूप है निरंतरम का है एक रूप है हाँ, प्रसर्थ प्रसर्थ होने पर जो विभाग युक्त नहीं होता है वह आत्मवस्तु गगन की तरह एक रूप है निरंतर एक रूप है निरंतर वही है मतलब एक रूप है विभाग नहीं है ज्ञान हुआ ज्ञान ज्ञान कैसा अद्वैत आत्मदर्शन अद्वैत आत्म ज्ञान मतलब अद्वितीय आत्मा का ज्ञान कैसा अद्वितीय आत्मा का ज्ञान अद्वितीय आत्म ज्ञान को सात्विक जानो ऐसा लगाना समय दर्शन रूप अद्वैत आत्म को सातिक जानो सम्यक दर्शन लिखा है ना यही सम्यक ज्ञान है ये ज्ञान कैसा है अद्वैत आत्म ज्ञान है सम्यक ज्ञान है तो सम्यक दर्शन रूप अद्वैत आत्म को सात्विक ज्ञान हो है ना ये साविक ज्ञान है अब देखेंगे ज्ञान असम्यक भूतानी द्वैत दर्शनानी जो असम्यक द्वैत ज्ञान है असम्यक भूत करतेम्यक वो तो, तो सम्यक दर्शन हो गया ना अद्वैत आत्म दर्शन वो यथार्थ हो गया ये बाकी सब कैसे हो गए अयथार्थ हो गए की जो असम्यक भूतकर्थ अयथार्थ जो असम्यक द्वैत ज्ञान है ता� hmm! तानी राजानी का प्यार कर लेंगे वे राजा तो तामस है इसी कर इसलिए वे साक्षात संसार की उपद्धि के लिए नहीं है साक्षात संसार के उद्धि के लिए नहीं है साक्षात् मोक्ष के लिए नहीं है साक्षात् मोक्ष के साधन कौन है अद्वैत आत्म ज्ञान है न अच्छा तो ये सात्विक ज्ञान बताया गया जो है ना अद्वैत आत्मज्ञान मतलब एक अद्वित आत्मा का ज्ञान जिसको ब्रह्मा कारते हैं ना हाँ, जिसको क्या कहते हैं है का का ये क्या है का ना ब्रह्मविद्या ये अब के लिए अगला श्लोक देखेंगे देखो। नाना भावान पृथक विदान वे तज ज्ञानम विधि राजथक् ूते पृथक पृथक विधान अन्य देखेंगे विधान नावान्न वेत्ती तो यदानूतेषु पृथ्वेन पृथक विधान नाना भावान है नज्ञान राजसि तू किंतु तू है ना शब्द करने के लिए है, है? पूर्व में जो कहा गया है तू यज्ञ ज्ञानम कि सर्वेषु भूतेषु सभी भूतों में अव्यक्त आदि से लेकर स्थावर पर्यंत सभी पदार्थों में तू यज्ञ ज्ञानम सर्वेश भूतेशान सभी भूतों में पृथत्व पृथक विधान नाना भावान वेती है ना का अर्थ है कि की भिन्नवे ने भिन्नवे और नाना भावान का अर्थ है यानी पृथक विधान नाना भावान पृथक विधान का अर्थ है वास्तव में भिन्न लक्षणान भिन्न भिन्न लक्षणों वाले भिन्न भिन्न लक्षणों वाले और नाना भावान कराना आत्माओं हाँ के भाव शब्द का ऊपर तो आत्म वस्तु वर्षाया जाएगा नाना आत्माओं को देखता है किंतु जो ज्ञान सभी प्राणियों में भिन्नत्वेन भिन्न लक्षणों वाले भिन्नत्वेन या भेद पृथक अर्थ करना के भिन्नत्वेन मतलब भेद होने के कारण है ना भिन्नत्वेन भिन्न लक्षणों वाले नाना आत्माओं को देखता है पृथक भिन्न पृथक विधान का अर्थ है भिन्न लक्षण वाले और नाना भगवान करते नाना आत्माओं को देखता है कौन देखता है ज्ञान भाष में आया है कि ज्ञान जो है ना वृत्ति वृत्ति करता नहीं हो सकती करता तो और है ना तो जड़ वृत्ती करता नहीं हो सकती है इसलिए जब ज्ञान हम करेंगे एन ज्ञान जिसके ऊपर है ना एन, ये भाषकार ने कहा है तो अर्थ कर लेंगे एन ज्ञान है न कितु जिस ज्ञान के द्वारा सभी बूतों में भिन्न भिन भिन्न भिन्न लक्षणों वाली नाना आत्माओं को देखता है सभी ऊटो में नाना आत्माओं को देखता है सब में अलग, अलग अलग आत्मा विद्यमान है ऐसा जो समझता है ऐसा जिसके द्वारा समझता है यह ज्ञान के द्वारा सभी में भिन भिन वाली नाना को देखता है तद ज्ञान राज ज्ञान को राज ज्ञान प्रस है इसको बताते हैं प्रत्येक शरीर का भेद होने से प्रत्येक शरीर का भेद होने से या फिर ऐसा अर्थ करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा तू यद ज्ञानमृत होगा ज्ञान के द्वारा प्रत्येक शरीर का भेद होने के कारण सर्वे बूटे को अवद्ध से लेकर स्थावर पर्यत सभी बूटो में पृथक विधान भिन्न भिन्न लक्षणों वाली नाना आत्माओं को देखता है ये ठीक रहेगा पृथक अर्थ क्या होगा प्रत्येक शरीर का भेद होने के कारण भेद होने के कारण है जिस ज्ञान के द्वारा प्रत्येक शरीर का भेद होने के कारण लेकर शरीरों में सभी भूतों में या सभी शरीरों में प्रसन्न विधान भिन्न भिन्न लक्षणों वाली नाना भावान नाना आत्माओं को देखता है उस ज्ञान को राजस्थान हो यह ठीक रहेगा ना प्रसन्न पहले करने जिस ज्ञान के द्वारा पृथकिन अर्थ भेदेन अर्थात प्रत्येक शरीर का भेद होने के कारण यद ज्ञानम जो ज्ञान नाना भावान का भिन्न है आत्मान भिन्न आत्माओं को क्या आत्माओं को पृथक विधान का अर्थ है वाली है ना भिन्न लक्षण क्या है कोई कोई, कोई किसी आत्मा में सुख है किसी में दुख है किसी में सुखित किसी में दुखित किसी में मोहत तो यही भिन्न लक्षण हो है ना तो व्यक्ति कर्त भी जान आती यद ज्ञान सर्वेश हैं ये ये से से कहते हैं कि यह ज्ञान कर्ता रूप से प्रस्तुत है इस लोक में भाषकार कहते हैं ज्ञान का कर्तृत्व तो संभव होने के कारण ज्ञान का कर्तृत्व संभव ना होने के कारण तरह ज्ञानो विदि राजस्तम राजस्व कर्क रजो निर्वृत्तम उस ज्ञान को राजस जानो अर्थात रजोगुण से सम्पन्न होने वाला जानो रजोगुण से उत्पन्न होने वाला जानो जिससे एक अद्वैत परमात्मा की अनुभूति न हो भिन्न भिन्न की अनुभूति भिन्न भिन्न आत्माओं की अनुभूति हो सब में अलग अलग आत्माओं की अनुभूति हो किन्द् परमात्मा की अनुभूति न हो ज्ञान कैसा होगा राजस्व होगा अच्छा। ये राजस्व ज्ञान होगा ना और आगे बताए गए तामस ज्ञान तामस ज्ञान जिसको आजकल लोग प्राप्त करना करते हैं सब लोग है क्या है? मतलब आत्मा परमात्मा को छोड़कर भूत भौतिक समस्त प्रबंध विषय जितना ज्ञान है वो है चाहे वो कंप्यूटर सीख लो चाहे आप कुछ भी सीख लो दुनिया भर का विद्या पढ़ लो यंत्र की विद्या पढ़ लो वैज्ञानिक बन जाओ वकील बन जाओ कुछ बन जाओ वो सब ज्ञान कहता है तमस ज्ञान है श्रेणी में है जिसके अर्जन के लिए लोग प्रयास करते हैं अपरा विद्या ये नहीं है अपरा विद्या देखना ब्रह्माकार वृत्ति क्या है परा पराविद्या है और ब्रह्माकार वृत्ति किससे होती है जो आप अपनी सद अध्ययन करते है ना वेदांत अध्ययन करते तो जो वेदांत का जो तो ज्ञान होता है वो परा विद्या है वो अपरा विद्या ब्रह्माकार वृत्ति क्या हो गयी पराविद्या ब्रह्माकार वृत्ति मतलब जो साक्षात्कार है वो पराविद्या हो गयी उसके पहले आप क्या करेंगे श्रवण करेंगे ना साथ श्रवण करके जो परोक्ष ज्ञान होता है ना वो क्या है अपरा विद्या वो क्या हुआ परोक्ष ज्ञान क्या है परमात्मा का परोक्ष ज्ञान जो है वो अपरा विद्या है और जो साक्षात्कारात्मक ज्ञान है वो क्या है परा विद्या है साक्षात्कारात्मक ज्ञान परा विद्या और परोक्ष ज्ञान अपरा विद्या समझिए अपरा भी कहाँ है ये पागल ये हाँ ये सब हाँ ये सब जो है वो जो ये ये सब उपयोगी है समझने के लिए तो व्याकरण आप सब चाहिए इसमें छंद भी जो है ना वेदों का ठीक ठीक अध्ययन करने के लिए छंद भी सब मालूम होना चाहिए सांग वेद का अध्ययन करना है देदा, देदा में वो उपयोगी है बिना भी भी तो व्याकरण मालूम हुई विचार भी नहीं होगा वो तो मतलब भी जो कर्म करते है ना तो तिथि ज्ञान के लिए मूर्ति ज्ञान के लिए उपयोगी है है ना मूर्त ज्ञान के लिए तिथि ज्ञान के लिए जो चीज का उपयोग है ऐसा अब जो है आगे तो अभी पढ़ो कृष्णवदे उदाहत लगाएंगे तू यत, यत लेना, यत यत लेना है यत जो एक कृष्णव कार्य सक्तम कृष्णवद सक्तम अहेतुक अतत्वादत्ववद तत एक कार्य सकम एक मतलब एक कार्य में आसक्त इस कार्य में के अनुसार है एक कार्य को विषय करने वाला एक कार्य को विषय करने वाला भाष में ऐसा आएगा कि दे ही आत्मा है तो ऐसा एक कार्य क्या हो गया देह दे को विषय करने वाला है ना देखो विषय करने वाला किंतु जो ज्ञान एक अश्लील कार्य सप्तम एक कार्य को विषय करने वाला जिसे दे ही आत्मा है ऐसा देह रूप एक कार्य को विषय करने वाला या प्रतिमा ही परमात्मा है इस प्रकार प्रतिमा रूप एक कार्य को विषय करने वाला एक एकस्मिन कार्य सत्तम करके एक कार्य को विषय करने वाला देव रूप कार्य को विषय करने वाला देही आत्मा है इस प्रकार देव रूप कार्य को विषय करने वाला और कृष्णव कृष्णवत का मतलब है कि वो क्या कहेंगे स्वर्ग से ज्ञान की तरह स्वर्ग हाँ स्वर्ग से ज्ञान के समान तो यहाँ पर भाष्यार्य प्रकाश व्याख्या में है की भूत भौतिक आदि संपूर्ण जगत विषय ज्ञान भूत भौतिक आदि संपूर्ण जगत विषय ज्ञान और ये एक आत्म विषयक नहीं लेना है एक आत्मा को विषय करने वाला ज्ञान नहीं है बल्कि संपूर्ण प्रसंग को विषय करने वाला ज्ञान कार्य है कि भूत भौतिक आदि संपूर्ण जगत को विषय करने वाला सर्व विषय ज्ञान की तरह है सर्व विषय ज्ञान के समान है स्वर्ग विषय सब माना जायेगा जब परमात्मा को विषय करेगा है ना तो परमात्मा को विषय नहीं करता है इसलिए कृष्ण बुद्ध कहा गया है सर्व इसके ज्ञान के समान कृष्ण कृष्णवर्थ है इसके ज्ञान के समान भूत भौतिक समस्त प्रपंच को विषय करने वाला तो एक सप्तम का अर्थ हुआ कि एक कार्य को विषय करने वाला कृष्णवद्ध का अर्थ है की स्वर्ग ज्ञान के समान अर्थात भूत भौतिक आदि सम्पूर्ण जगत को विषय करने वाला युक्ति से रहित तुम युक्ति से से से रहित रहित है है कि कि क्या हो जाएगा रहित तथा अल्प होता है तत्वाद से रहित होता है और कैसा होता है अल्प होता है देखे कि सकता हूँ एक कार्य को विजय करने वाला कृष्णवध सर्विश ज्ञान की तरह अर्थात भूत भौतिक आदि सम्पूर्ण को विषय करने वाला हितुगम कर युक्ति रहित आ तत्व की तत्व क्या अल्पम और अल्प होता है तत्कर्थ है तत्म तादाह कथितम हुआ ज्ञान तामस कहा जाता है अब देखेंगे इसको ये तामस ज्ञान है यद तुम ज्ञानम किंतु जो ज्ञान कृष्णवर्थ है समस्त वमस्त वर्थ है सर्विष्यमय यु मतलब सर्व ज्ञान के समान सर्व विषय सर्व विषय ज्ञान के समान टीका में है ना भूत सर्व और यहाँ पर एकस्म कार्य सप्तम को बताते हैं एक कार्य कार्य से लेना है यहाँ पर गेह एक कार्य क्या हो गया गेह हुआ बही प्रतिमा आदो अथवा बह क्या होगी प्रतिमा आदि सप्तम एक कार्य में सक या एक कार्य में सत्य अर्थात एक कार्य को विषय करने वाला बता रहा हूँ मैं आपको एकावन लिखा है ना इतना ही आत्मा है इतना मतलब दे ही आत्मा है एक कार्य देह में असत्य अथवा बाह्य प्रतिमा आदि में असत्य की इतना ही आत्मा है इतना से क्या दे, दे ही आत्मा है अब ध्यान देना प्रतिमा वाली बात समझ लेना शंकर वास्तव में कई स्थलों पर ऐसा लिखा मिलता है साल सालग्राम में विष्णु बुद्धि क्या है आयथात क्या है मतलब क्या है सालग्राम शालक राम विष्णु क्या है आयथार्थ ज्ञान है जैसे क्या सुप्ति तो को रजत समझना आयथार्थ ज्ञान है तो सालग्राम को विष्णु समझना आयथार्थ ज्ञान है और प्रतिमा को भी विष्णु समझना क्या है आयथार्थ ज्ञान है तो मतलब क्या है जो प्रतिमा को विष्णु समझते है वो अज्ञानी है और शालाम को विष्णु समझते हैं वो अज्ञानी है जहाँ शंकर भाषण ने अनेक स्थलों पर दिया हुआ है और इस कारण क्या है इस वक्त के अनुयायी भगवान की उपासना नहीं कर पाते लेकिन थोड़ा ध्यान देना जो लोग भगवान की उपासना करते हैं वो जड़ प्रतिमा की उपासना करते हैं कि प्रतिमा में विद्यमान है परमात्मा की उपासना करते हैं परमात्मा जो परमात्मा सरवत प्रतिमा में नहीं है क्या तो जो उपासक है भक्त है वो जो है ना जड़ पत्थर को परमात्मा समझते उपासना कर रहे हैं क्या पत्थर परमात्मा ऐसा चिंतन है क्या होता है पत्थर परमात्मा है ये क्या होगा अब इसमें क्या है कि पत्थर को परमात्मा समझे ना ये ज्ञान है आय संप्रदाय में किसी भी बुद्धि किसी नहीं है कि इतना भी सही ऐसे समझ हैं इनसे आज हैं क्या सर समझ लैसा नहीं सांकर भाष्य के ये वाक्य नहीं, नहीं है सांकर भाष्य का वाक्य है की प्रतिमा को भी शु समझना प्रतिमा को भी समझना आयथार्थ ज्ञान है शाल शिला को भी समझना भाष्य में भाष्य की व्याख्याओ में कहीं ऐसा स्पष्टीकरण नहीं है कि जो उपासना करने वाले प्रतिमा में विद्यमान है प्रतिमा में विद्यमान परमात्मा को परमात्मा समझकर उपासना करते हैं है ना शालग्राम में विद्यमान परमात्मा को परमात्मा समझकर उपासना करते हैं कहीं भी ना भास्ल है ना भाष्य की व्याख्या है ना कहीं नहीं उपासना तो उपासना करने वाले ये सोचते हैं क्या इसलिए उस मत के अनुयायी क्या है सभी उपासना करने वालों आय हर नहीं मानते है ये तो अभी भक्त हैं अभी तो ये क्या है कि विठल की उपासना करते हैं तो अर विट्ठल को क्या समझता पत्थर वो लोग विठल के भक्त क्या पत्थर को उपासना कर रहे हैं क्या पत्थर में विद्यमान चेतन विठल को विठल समझते उपासना कर रहे हैं जो परमात्मा गए गये प्रतिमा भी नहीं है क्या तो फिर तो प्रतिमा वो परमात्मा, परमात्मा समझ कर उपासना करते हैं और पूरा वही सांकर स्पष्टता से पढ़ लो कहीं से नहीं मिलेगा क्योंकि तो चिंता भी ठीक नहीं इन लोगों का बहुत गड़बड़ चिंतन सबका है भाष की ऐसी हाँ मतलब ये है की जो एक ही गृह मानेगा लेकिन जो वासना करते है ना विठल की तो क्या वो भगवान सर्वयापा नहीं मानते क्या तो भगवान तो तो उनके सब जगह हैं सब वो मंदिर में भी है वो घर में भी है नदी में भी है सब जगह है हाँ उसको कोई एक स्थान पर माने तो वो समय नहीं है है ना ऐसा तो वो तो यही वो समझते हैं ना, है जो भक्त हैं वैष्णव हैं, वो तो एक ही स्थान पर तो उनको मानते हैं ऐसा ही लोग समझते हैं एक ही स्थान तो पर उनको मानते पर छिन्न मान लेते हैं ऐसे ही लोग उल्टा कल्पना किया करते हैं वो नहीं है, देखे देखे देखे। वो है? हम्म हम्म लेकिन ऐसा वो चैतृत में है शालिग्राम शिलास्मय उपासना जो है वो तो यथार्थ ज्ञान नहीं है आकस्मिक तटबुद्धि तो आ यथार्थ ज्ञान नहीं है वो तो आरोप पत्नी की गति है जैसे क्या है कि वो अग्नि वो क्या है कि अग्नि योषित आ गई अग्नि योषित को अग्नि समझना मन को ब्रम्म समझना मन को ब्रम समझना जल मंदो तो ब्रम्म नहीं हो सकता है तो मन को ब्रम्म समझना यहाँ पर ऐसा आता है ना उस उसने सदरी में, में मनोब्रमिति भी जानी यात्र अन भी जानी यात्र ये जो तो दृष्टि है अकस्विन तदबुद्धि है ये किसी फल विशेष के लिए ऐसी कही गई है लेकिन ये जो घटू कासना करते हैं नारायण की वो उस तरीके उपासना है क्या नहीं।, तो नहीं है ना तो उनके अनुसार उपासना मात्र आकस्मिक तक बुद्धि इन लोगों के अनुसार एक अद्वितीय आत्मा का ज्ञान जो है यथार्थ ज्ञान है और जितनी उपासनाए हुए भक्ति मात्र उनके यहाँ के आये अकस्मिक बुद्धि है तो ये इनके अध्ययन इनके क्या बुद्धि का अज्ञान है इन सबकी उतना चिंतनी इन में सूक्ष्म नहीं।, नहीं।, नहीं तो जड़ जड़ को जो उपासना करते है वो जड़ को ही मानते है क्या तो ये समझ पाते हैं क्या वे ये तो जैसा कोई भक्त मानता ही नहीं है वैसा समझ करके सब ये मूढ़ा शंकर भाष्य उसकी टीका टिप्पणी तीक में कहीं प्रश्नकरण आपको नहीं मिलेगा और नम कम की बारिशों की सब तो देख के यहाँ पर आगे तो यहाँ पर देखेंगे तो वही यहाँ पर आ गया भाष्यकार का स्त्रोत्र साहित्य जो है ना वो तो उनका भादय को व्यक्त करता है और ये जो भाष ग्रंथ जो हैं ये दूसरे विषय को व्यक्त करते हैं है ना लोग कहते हैं कि तो वैज्ञानिकों के लिए लिखे गए हैं तो ये जो है ना प्रचंड बुद्धि प्रचंड बोधत्व का परिचय जब ये वाक्य होता है तो बोध लोग भी इसी प्रकार के होते हैं उनके यहाँ अभी इस वर्ष प्रेम नहीं है ज्ञान प्रधान है। तो प्रचंड बोध होने के कारण ये बातें आ जाती है की के लिए स्कूल अधिकारी के लिए प्रचंद बुद्ध तो ना है इस कारण सी जाकर बोले लगते हैं तो में और वैदिक सिद्धांत में यही है, भेदिक सिद्धांत में इससे प्रेम है बौद्धों में भी खूब चिंतन करते हैं भले ही वैदिक मतलब बौद्ध मतलब ऐसा कोई ईश्वर का अस्तित्व मान्य नहीं है ईश्वर का अलग चिंतन नहीं किया गया है आत्मा को मानते हैं भले वो विज्ञान कहे शून्य कहे किसी भी शब्द कहे पर आत्मा को मानते है वो देर अलग शब्द प्रयोग उनका अलग हो सकता है तो उस पर खूब विचार करते हैं और शंकर मत में भी खूब विचार करते हैं ईश्वर प्रेम न उनके यहाँ ना इनके यहाँ वैदिक साहित्य में तो ईश्वर की भक्ति उसका प्रतिपाद्य विषय है तो एक एक रूप इनकी हो जाती है और देखेंगे यहाँ पर हाँ यह है कि व्यापक परमात्मा है जो उपासना करने वाले व्यापक ही मानते है ना और जैसे भी ब्रह्मसूत्र में भी आता है हृदय में ध्यान करने को कहा गया क्योंकि वहाँ उपलब्धि होती है ना तो जहाँ इतने लोग पूजा करते हैं इतने लोग उपासना करते हैं वहाँ विशेष बहुत व्यक्त होता है क्या आगे देखेंगे एक एक सप्तम है तो एक कार्य क्या लिया दे हैं? और अखबार बाहर कृष्णमादी में सकते। एक कार्य दे में अथवा एक कार्य बाहे प्रतिमा आदि में सकते किस प्रकार एतावान एवं आत्मा इतना ही आत्मा है पहले लेना दे ही आत्मा है ये एक कार्य को विषय करने वाला ध्यान हुआ एक कार्य है एक कार्य को विषय करने वाला मतलब इतना ही आत्मा है अर्थात दे आत्मा है ईश्वरों व्यान देना अथवा बाहे बाहे प्रतिमा आदि ही ईश्वर है एतावान आत्मा फिर बाद में हुआ एतावान एव ईश्वर कि वही प्रतिमा आदि एव है कि बाई प्रतिमा आदि ही क्या है ईश्वर है या जल प्रतिमा को ले रहा है ना प्रतिमा विद्यमान ईश्वर को नहीं ले रहा है, कि ही इस है।, है ना? ये भी एक कार्य को विषय करने वाला ज्ञान है अटा परम न अस्थि इससे अन्य कुछ नहीं है एक कार्य को विषय करने वाला यथा नग्न छपड़ नग्न कहते हैं दिगम्बर जैन को और छपड़त का टोटा भिक्षु हाँ तो जैसे नग्न में जैनी आदियों का नग्न जैनी आदियों का शरीर के शरीरानुवर्ती दिगंबर जैनियों के मत में शरीर में विद्यमान शरीर के परिमाण वाला जीव शरीर में विद्यमान शरीर के परिमाण वाला जीव उनके अनुसार जो है ना आत्मा का दे परिमाण है ना दे के समान परिमाण वाला आत्मा किस में है जैन मत में शरीर में विद्यमान शरीर के परिमाण वाला जीव ये भी हो गया ना ये भी क्या एक कार्य को विशेष करने वाला ज्ञान है ईश्वरों वा पाषाण दारू मात्रा अथवा पाषाण या दारू दारू का क्या अर्थ होता है पाषाण अथवा दारुवादी मात्र ही ईश्वर है है ना पाषाण प्रतिमा ईश्वर है या काष्ट की भी प्रतिमा बनती है जगन्नाथ भगवान जो है क्या दारू मूर्ति है नो काष्ट की बनाए जाते हैं पाषाण अथवा काष्ट आदि मात्र ही ईश्वर है इस प्रकार एक कार्य में सत्य ज्ञान अर्थात एक कार्य को विषय करने वाला ज्ञान मतलब दे आत्मा है यह एक कार्य को विषय करने वाला ज्ञान अथवा प्रतिमा ही ईश्वर है पाषाण ईश्वर है का अच्छा लेकिन जो आस्तिक है ईश्वर भक्त है वो क्या इस प्रकार ईश्वर की उपासना करते हैं तो कैसे उपासना करते हैं इन लोगों को पता ही नहीं है इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय इन लोगों की दिन दोनों दैनी हालत इन लोगों की है कुछ भी पता नहीं है तो ये है ना। तो लिए लिए है ना अहेतुकम मतलब <laughs> पर लिख ना तो फिर क्या ईश्वर भक्ति सिद्ध हो जाएगी इसलिए वैसा लिख नहीं सकती अहेतुकम कर दे हेतु वर्जितम हेतु वर्जितम कर निर्युक्तिकम मतलब युक्ति वही मतलब जिसको क्या है की युक्ति से समर्थन न किया जा सके ज्ञान का अतत्व को बताते है यथाभूता अर्था तत्थारथा यथाभूत मतलब यथाभूत अर्थ ज़्ण थे। ज़्ण थे। को तत्वार्थ कहते हैं यथाभूत अर्थ का मतलब है यथार्थी अर्थ मतलब वास्तविक यथाभूत अर्थ वास्तविक वास्तविक अर्थ को तत्वार्थ कहते हैं स अर्थ जय भूता हुआ इस ज्ञान का जे है वह इस ज्ञान का जे है इसलिए इस ज्ञान को तत्व कहते हैं मतलब तत्व से युक्त है न तत्व इस ज्ञान का यह है इसलिए इस ज्ञान को क्या कहेंगे तत्व तत्व वाला और न तत्व आ तत्व मतलब तत्व से रहे अब अल्प श्लोक में आया है तो कहते हैं ज्ञान का अहेतुक होने के कारण ज्ञान अल्प है ज्ञान का अहेतुकत्व होने के कारण ज्ञान क्या है अल्प है और बताते हैं अल्प विषय अल्प विषय होने के कारण अल्प है अथवा अल्प फल होने के कारण अल्प है अल्प विषय होने के कारण अल्प है अथवा अल्प फल होने के कारण क्या है अल्प व्यय को यह ज्ञान तब तामसायतम उस ज्ञान को क्या कहा जाता है तामस ही ही क्योंकि करते अवेकी तामस प्राणियों को ऐसा ज्ञान होता है क्यूँकी अवेकी तामस प्राणियों को ऐसा ज्ञान होता है इसलिए वह ज्ञान कैसा है तमस है ईश्वर निर्विशेष मात्र को छोड़कर सब रजु सर्प जैसा है ईश्वर को जिसने मिथ्या मान लिया वो उपासना कर सकता है क्या अच्छा और दिखावा के लिए करेगा भी तो ईश्वर उसको कोई फल लेने गया तो सब क्या है कुछ नहीं है उपासना भक्ति कुछ इसमें हो ही नहीं सकती है।, है और ईश्वर ऐसा व्यक्ति जो है ना ईश्वर के खोप से बच नहीं पाएगा ईश्वर सबका साथ ही कैसे सम्भू जदिवजे से मीठा तो हो कैसी सकती है ये इसका उत्तर भाष्यकार को देना चाहिए इसका उत्तर भाषाकार के या उनके अनुयायियों के पास कुछ है ही नहीं सूर्य ऐसी कहती नहीं है ना मिथ्या मान करके कैसे होगी है ना वो लोग फिर क्या उत्तर देंगे की वो है तो मिथ्या उसका जो है दयालुता सर्ववद्धता सर्व सामर्थ्य वास्तव सभी गुण कैसे मिथ्या है मिथ्या होने पर भी उपासना कैसे करते हैं ज्ञानी बोले आरोप करके उपासना करते हैं आरोप समझते हैं जो वस्तु जहाँ नहीं है उसको तो वहाँ मान लेना तो आरोप करके उपासना बन जाती है आप ये बताइए आपके पास अभी दो करोड़ रुपए हैं तो कोई आरोप करे कि सहजाद जो उसके पास दो करोड़ रुपए हैं ऐसा मानकर स्तुति करे तो आप दे देंगे उसको ने? अच्छा फिर ये ये स्तुति कही जाएगी कहलाएगी कि वंचना कहलाएगी तो फिर अब से तो फिर तो आरोप करके क्या उपासना होगी कद्दू की होगी क्या तो यही इनका उत्तर होता है कुछ नहीं है कुछ भी उत्तर नहीं है आरोप करके होता है ना जो नहीं है उसके आरोप करके उपासना की जाती है तो जो आरोप की जो है नहीं उसको मानना आरोप है तो अब क्या है कि जो आरोप करने से क्या है इस पर की उपासना न होकर तो वंचना होगी और वैसे वंचना से ठगी से भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकते ये छल करना हो गया ईश्वर के साथ तो उत्तर नहीं देते हाँ भाषाकार ने उपासना की है ये बात अलग है पर उसके अनुसार नहीं हो सकती है ये बात अलग है, है भाषाकार ने उपासना की है ये एक अलग बात है पर तो वो जैसा लिखते हैं, वैसा उसके साथ हो ही नहीं सकती है और उन्होंने उपासना की है यदि तो है ठीक है तब तो वो बढ़ते है ज्ञानी बढ़ते हैं पर भाष्य ग्रंथ उसका तो समर्थन नहीं करते उस भी करेंगे, ये ये के तो के लिए है, भास तो के लिए है है करने आ हैं तो तो कुछ ना नहीं तो एक रूप नहीं, हैं। नहीं तो एक एक कर सकते दोनों ये। वही ये ये मतलब ऐसा ही उपाधि तो को छोड़ करके होता है विचार करिए सीधी बात तो यह है की आज तक बताइए कहते है न की तत्वों में इस वाक्य जो अर्थबोध होता है उससे जीव और ईश्वर दोनों जीव उपाधि निगृत हो जाती है न जीव रहता है न ईश्वर रहता है शुद्ध केतन ही रहता है आज तक किसी को साक्षार किसी को अप्रोश हुआ कि नहीं हुआ यदि किसी को अप्रोश होता तो ईश्वर मर गया होता आज तक संसार बेचन चलाया है बन तो सूचिए तस्तों में से महावाद ज्ञान होने पर नजीव रहता न ईश्वर रहता शुद्ध व्यम रहता अपने आज तक किसी को ज्ञान हुआ है यदि ज्ञान हुआ होता तो ईश्वर तो रहता संसार तो खिलाफ उन बताओ या तो किसी को ज्ञान हुआ ही नहीं आज तक या तो मानो किसी को ज्ञान हुआ नहीं है और यदि ज्ञान हुआ है तो जैसा ज्ञान हुआ है वो ज्ञान तुम्हारे द्वारा प्रतिपादित ज्ञान नहीं है तुम्हारे मत के अनुसार ज्ञान होता तो, इस होता तो या तो सबक ज्ञान ज्ञान हुआ नहीं है वो तुम्हारे द्वारा उपदेशित ज्ञान नहीं लगी है सीधी बात है उसमें क्या रहती है ईश्वर की उपाधि थोड़ा है ईश्वर में ईश्वर के कोई उपाधि नहीं है कोई भी बात पर उपाधि नहीं बताती है स्वाभाविक वो सर्वज्ञ है स्वाभाविक समर्थ है स्वाभाविक उसमें तो वो, वो हम नहीं जानते हैं कुछ भी हम तो गीता कहते हैं पता नहीं, नहीं है कुछ भी गीता में कहीं उपाधि सब जिस में आया है उपाधि तो यहाँ है नहीं जो उपाधि है उसे ला कर हम तो जानते हैं गीता तो कहीं उपाधि नहीं है जो कहे उसको देखिए अरे कर्मण तेद्यम इसके पश्चात दे कर्म के तीन भेद कहे जाते हैं देखो नियतम नियतम संग्रहित्व अफल प्रेक्ना कर्म यत्विक उच्य सात्विक उच्य लगाएंगे अफल प्रयोग क्या है संग्रहित तत् कर्म उच्यते तत् सात्विक उच्यते अफल प्रेषणा कि फल की आकांक्षा न करने वाली है ना फल ना चाहने वाले तथा फल ना चाहने वाले और संग से रहित किया है ना फल ना चाहने वाले मनुष्य के द्वारा फल ना चाहने वाले मनुष्य के द्वारा संग्रहित तथा राजद से बिना किया गया संग्रहित तथा राजद्रव्य के बिना या गया यद नीतम कर्म जो निर्धारित कर्म जो निर्धारित कर्म नित्य कर्म नित्य नैमित्त कर्म लेना है आपको है ना अनिवार्य कर्म है संग्रहित तथा राजद्रव्य के बिना यादया यद नीतम कर्म जो नित्य कर्म तत्विका मुश्य के हुआ कैसा कहा जाता है सात्विक कहा जाता है वो कहा जाता है सात्विक कहा जाता है अच्छा लग नियतम करके आसक्ति वर्गितम आशक्ति से रहते नीलकंठी व्याख्या में अभिमान वर्ध कर दिया इसका अभिमान से रहित ये व्याख्या में अविनिवेश अभिनिवेश अच्छा लगता है आग्रह रहित अविनिवेश रहते अराग द्वेषता कृतम अराग द्वेषा कृतम राजा प्रयुक्त क्या द्वेश्तेन कृतम राज से प्रेरित होकर और द्वेष से प्रेरित होकर किए गए को क्या कहेंगे राग द्विस्ता प्रेरित होकर और द्वेश क्या कहेंगे राज द्वेषता कृतम और उससे विपरीत किए गए को क्या कहेंगे अराग द्वस्ता कृतम नाग द्वेष बिना किए गए अफल प्रेक्षण फल फल प्रेक् फल की इच्छा करता इसलिए फल प्रेक्षता है अर्थात फल कृष्णा फल की कृष्णा वाला फल की कृष्णा वाला उसके विपरीत अफल प्रेक्ना की फल न जाने वाला फल प्रा करने वाले कर्ता के द्वारा चला गया जो कर वो कैसा जा जा जा कहा जाता है तात् कहा जाता है अज्ञान से रश्मि को सर्व समझते हैं अज्ञान होने पर भी रश्मि को सर्व से आप मने ले लेंगे तो फिर जो समझ लिया सब कुछ भी है वो फिर अज्ञानी बनेगा क्या तो फिर अच्छा यदि अज्ञान आएगा तो फिर हो पाया भाष्यकार उपासना करते हैं लेकिन वैसा मन का संभव नहीं है ये कहा जा रहा है और सम्भव भी किनों वालों में नहीं है कहीं रज्जु शर्द गीता में आया है श्री कृष्ण ने कही कहा है अठारह कहीं रज्जु शर्द कहा है सुप्ति रजत कहा है कहीं विवर्त कहा है कुछ नहीं कहा है श्री कृष्ण ने न उपनिषद कही कहते हैं कुछ नहीं इसमें ऐसा कुछ भी प्रश्न नहीं है ऐसा श्री कृष्ण के बच्चनों में कुछ भी ऐसा अच्छा ओम पूर्ण पूर्णमितनम पूर्ण पूर्णमाद